रोशन सितारे प्रेरक भारतीय वैज्ञानिक सताइसवा भाग 1955 में उनकी पुस्तक का रूसी भाषा पर अनुवाद हुआ जब उन्नीस में स्पूतनिक एक का प्रक्षेपण हुआ तब सोवियत वैज्ञानिकों को उपग्रहों के जीवन काल का अनुमान लगाने के लिए मित्रा की पुस्तक 'द दर में ही वातावरण के सबसे उपयुक्त नमूने मिले विश्वविद्यालय से नवंबर 1955 सौ पचपन में सेवानिवृत्ति के बाद मित्रा वहां अवकाश प्राप्त अध्यापक कि से काम करते रहे बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री विधान राय के आग्रह पर उन्होंने पश्चिम बंगाल के उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल को पुनर्गठित किया और उसे एक कुशल और अनुशासित संगठन का रूप दिया शिक्षा मंडल का बोझिल काम संभालते हुए भी उन्होंने अपना शोध कार्य और संस्थान की देखभाल जारी रखी मित्रा ने अनेक कुशल वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जिन्होंने बाद में मेंदर्शक कार्य किया इनमें से कुछ प्रमुख नाम है प्रोफेसर ये पी मित्रा सिग्नस ये नामक दोहरे रेडियो आकाशगंगा के खोजकर्ता गंगा के और और प्रोफेसर जे एन भार पत्नी बड़े पुत्र खोजुप्ता अशोक मित्रा के असामयिक निधन के कारण मित्रा का पारिवारिक जीवन दुखी रहा पुत्र के निधन से उन्हें गहरा दखा लगा किंतु उसके तुरंत बाद उन्हें उन्हें सोसाइटी का फैलो चुना गया। उन्हें सरकार ने राष्ट्रीय प्राध्यापक भी बनाया। वे ज्यादातर समय घर पर ही लिखते पढ़ते हुए गुजारते। हर शाम वे अपने घर के पास स्थित क्लब में मनोरंजन के लिए जाते और कभी कभी शतरंज की एक दो बाजी भी खेलते शिशिर कुमार मित्रा को और भी बहुत से सम्मान मिले जिनमें प्रमुख है एकेडमी का अध्यक्ष पद और पद्म भूषण कुछ दिन बीमार रहने के बाद 13 अगस्त उन्नीस को उनका देहांत तो हुआ उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए एक चंद्रवेवर का नाम मित्रा रखा गया है